where i am specially thankful to dr talwar <coughs> and his mrs <missus>, because <coughs> he is in a way related to me and all my relations though they all believed that i was a personification of love and affection good character and all that those with the saint and though my husband always called me an awlia all my family people whether they are from my mother side or from my husband side or from my father side all of them knew that i was an exceptional uh relation that i had tremendous love for them affection for them and they were all very much attached to me but still i found all of them had a barrier to become ardent sajobis surprisingly it happened that first time dr talwar who is a relation of mine has broken this barrier which gives me lot of hope for my all other relations who are quite a lot of them that they will follow suit and will try <coughs> to come to sajjo normally if it's a fake man who is making a big money out of public and making a big name out of it and using uh, the uh, reputation for the betterment of his relations i have seen that people stick on to such an organization very easily always you will find <coughs> all the relations gathered together somebody's nephew somebody's brother in law somebody's somebody gathered together along that goal But I had another fortune that my relations did take realization, no doubt. They believed in it, but they would not come out as sadhujis, regular sadhujis, persistently following the growth of sadh yoga. So I am extremely thankful to him and his wife for this gracious understanding of sadh yoga, because he is a great seeker, and he felt that if the solution has to come, then we should forget. all these barriers and jump into that which is such a great task i cannot do it all alone if i could have done it i would have done it but i can't you are the channels you are on the stage it has to be worked out on you so what can i do alone and this is what he has felt and he has come through my assistance in his grace i am very thankful to him now today as i told you a topic on which normally i have avoided to talk because it's not a very good topic to talk but it is better that people should be made aware of it. i didn't want to talk about it for 3 years when i started my work even when i went to america i didn't want to talk about it though all the saints all great incarnations have said something about it but i wanted to avoid it because i thought i might be able to save people without talking about it but it is not you have to talk about the darkness which is within us and we are not aware of it. the right sided people are easily seeing they are futuristic they are aggressive they aggress others the extreme example of that was hitler hitler was a man who dominated by his ego the people put ideas into them that you are a special race chosen by god and people accepted it not only accepted him but they accepted the same kind of attitude that he had and he tried to dominate <coughs> people killed them did all kinds of atrocious horrible vindictics now today we have to understand something else which is responsible for अनदर टाइप ऑफ एग्रेशन टवर्ड्स योर सेल्थ नॉट टर्स बट ट योर सेल्थ आज मैं हिंदी में भी थोड़ी सी बातचीत करूँगी जैसे कि कल मैंने पूरे समय हिंदी में बातचीत की लोगों ने समझ लिया मेरी भाषा में कुछ संस्कृत शब्द ज़्यादा हैं जिसके लिए माफ़ करें मैं उर्दू भी जानती हूँ थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि जब भी कोई ऐसा आ, हिंदी शकील शब्द इस्तेमाल करूँ तो उसके साथ थोड़ा उर्दू का भी इस्तेमाल हो जाए इससे लोग इस भाषा को समझ लें हालांकि मैं कोई सी भी भाषा को मानती नहीं है जो मनुष्य समझ ना सके जो भाषा सब मनुष्य समझ सके ज़्यादातर लोग समझ सके उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए भाषा के मामले में वो सार्वजनिक होनी चाहिए किसी एक लिटरेचर के लिए कोई भाषा अगर ठीक भी होती है पर सब समाज के लिए जो भाषा हो वही भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ ये बातचीत हो सकती तो मैं टाल देती लेकिन नहीं हो सकता इसकी बातचीत करनी होगी उसके बगैर होगा नहीं इसलिए मुझे क्षमा करें कि इसकी बातचीत मैं आपसे कर रही हूं मैं चाहती हूं कि आप इससे परिचित हो जाएं। इसे हम आधिदैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पर इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधिदैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड कर जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीज़ें कहाँ हैं कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है उसके ऊपर इसका असर आ जाता है इसे हम आधी तैयिक ये राइट साइड में होती है जो कि पिंगला नाड़ी से परे जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं यह सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सब के अंदर बसे जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को लेकर करके मरे हुए हैं ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं Uh, और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं डॉक्टर्स हो सकते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएँ के मरे हैं कि हम uh, मर्क्यूरी से सोना बनाए इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएँ रखी हुई हैं ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं जिसे कि हम सुप्राकशियस से पढ़ें उसके नज़दीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा है जिसे कि आप सामूहिक सुपरकॉन्शियस कह सकते हैं या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं जहां सारे भविष्य को मानने वाले लोग जो भविष्य से लड़ते रहे जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है ऐसे सब लोग यहां स्थित रहते हैं जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप ये पत्ते थे फूल थे जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे दूसरों पे आक्रमण करते थे ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित है सारे हमारे अंदर स्थित हैं ये जगह हमारे अंदर बनी है, ये सुप्राकॉन्शस एरिया में जा करके आप, आप ऐसी चीज़ों को जान सकते हैं जैसे कि एलएसटी एस नाम की जब चीज़ आप ले लें तो आप पर यह असर आ जाता है और आप उसे देख सकते नाना ना भी तो आपको रंग दिखाई देंगे ये सब कॉन्शियस है बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे, दे देता है कहीं कुछ इस तरह की चीज दिखाई देना माने आप वहाँ नहीं और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि मुझे पता है वो वहाँ क्या कह रहे हैं उनका मुझे पता इनको मराठी में हमारे अमन कवड़े कहते हैं शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा हो कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर है। सुपर कॉन्शियसनेस में यहाँ पर हमें जाने का है और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ अब आ इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका आप आ, कौन सी नौकरी के लिए आए हैं जो आपका फ्यूचर जो आपके दिमाग में तो सारा फ्यूचर बदल लेकिन दूसरी जो साइट है वो इससे भी देंगे है राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशस थे वो उनके मदद में आए उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं इनको गैस चैम्बर में मारने से क्या हम बच सकते हैं ये भी तो हमारा एक हिस्सा है लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक़्त फैल गया ये जो जिसे कहना चाहे मृत जो लोग हैं जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं उन सब ने उस वक्त मदद की और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी लाई गई जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैब की एक इंस्टीट्यूशन है वो मर गए स्वयं नहीं है उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते झूठ नहीं बोलते अपने देश में यह है कि साफ़ नहीं बताते उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था उसके ऊपर इच्छा है और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूं तुम जा कर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं और ऐसे बहुत से लोग हैं डॉक्टर्स वगैरह जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन खोल तो ये वहाँ से भाग करके लंदन गए लंदन में जा के उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूँ कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खो दिए तो वहाँ धन रखा और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई मैं आपको बताती जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू करें वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आतेसाथ वो बदन उनका थर थर थर, थर रहा था मैंने कहा ये कि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं क्या बात दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं क्या बात है तो कहने लगे कि वैसे तो माँ एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फ़लानी तारीख को पाँच बजे इंतज़ार करिए हम आपको ठीक करेंगे और उनको पाँच बजे फिर से बदन में खूब ज़ोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई और वह सारा बदन उनका कांपने लगा और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई एक साल तक मैं ठीक रही दो साल तक ठीक रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूँ कोई अगर बोले तो मैं चीखूँ ऐसी मुझे परेशानी इस तरह से वो मेरे पास आई थी हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता और ये नहीं ये सारे भूत हैं इन भूतों से बच के रहना चाहिए आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए दूसरों की शक्ति में आपकी अपनी ही शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं अब दूसरी साइड जो है जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं जिसे कि ईड़ा नारी संभालते हैं यह हमारी भावना प्रधान भावनामय जिसको कि फीलिंग्स की इमोशंस की कहिए या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं वो है। ये जो नारी है ये जब बहुत ज़्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है जो भी इस तरह की बातचीत है अब वो उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बनके घूमती है और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी गज़लें पढ़ी होंगी जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोए और हम हंसे या खुश हों इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीज़ें हैं ये इसी से निकलती हैं जहाँ पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है। दूसरों को रुलाना दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरह में बैठा हूँ मैं मरा जा रहा हूँ मैं पतित हूँ मुझे आप मिलिए ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है इसी से भक्ति का उगम होता है लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए उन्होंने कहा कि पुत्र जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए लेकिन अनन्य भक्ति करिए। अन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे जब आप उनसे एक हो जाएं, तब भक्ति करिए उन्होंने साफ करे लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अन्य क्या खेल है जब अन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी और जब तक ये अन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे और उसके लिए रोते रहेंगे अपना सर पीटेंगे भूखे मरेंगे सर एक पैर पे खड़े रहेंगे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम मैंने देखा है एक बार मुल्तान में इतनी भयंकर चीज़ है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े है लेकिन ये सब दिमाग जमा खर्च जो है ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति ये श्रद्धा श्रद्धा उसे कहते हैं जहाँ अंधकार है, जहाँ आपने जाना जहाँ आपने अनुभव पाया उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास विश्वास भी वही होता है जहां आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज का विश्वास कर लेना उसके लिए शब्द है अंधविश्वास जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ एक होता है फेथ एक होता है ब्लाइंड फेथ अगर ये दो चीज नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ़्ट साइड पर जाता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो अपने को सताए जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है तो उसको समझता ही नहीं इसमें तकलीफ़ क्या है और जो लेफ़्ट साइड होता है वो खुद ही अपने को सताता है और उसको शायद अच्छा लगता हो पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता अपने को रोएगा और दुख मानेगा और उसको दुख मानने में ही अच्छा ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमको कोई मतलब ही नहीं है हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हरेक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं इस सर्च को सजा करना मना है ये ये ये ये सर सर जो जो है है कोई के के के सामने सामने करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर अपना रखें एकादश एकादश रुद्र रुद्र की है। ये रुद्र जो है, ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू होती ये सर किसी के सामने सिज्ता नहीं कर सकता हाँ जो सिर्फ इनकार हो उसके ही आगे आपको सिज़दा करना चाहिए और किसी के आगे आपको सिज़दा नहीं करना चाहिए और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि आप सिज़दा ही ना करें तो अच्छा <laughs> ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है यह बहुत गलत है इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त अच्छा सर न झुकाएं जब तक हम हमें जानते नहीं जब तक आपने हमें हमसे हम कुछ लिया नहीं जब तक आपने हमसे पाया नहीं आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं ये जो सीझा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह हैं। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो और हिन्दी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते एक साथ बहुत हिंदी के लिए वक, वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे स्पष्ट का स्पष्ट लगाई कि मई हो जाता इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई उससे हम लोग लो, लो लेफ्ट साइडेड लोग हर चीज़ में हम गुलाम वजह चल रहे हैं कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं इससे भी परे कोई अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काषाय वस्त्र पहन करके कर। गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सीधा भाई ये आदमी कौन है कहाँ से आया अगर पता करिए हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो, हो, हो या कोई दुष्ट हो क्या पता कहाँ से आया है जो काषाय वस्त्र पहन के बैठा है काषाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो काषाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब आप संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की देहली जलांगने का अधिकार नहीं नहीं उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है नगर से बाहर उसे रहना चाहिए और हम लोग किसी भी काषाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं इधर तो हमारा घर चलाना गृहस्थी चलाना ये सारा कार्य यही एक बड़ा भारी यज्ञ है विवाहित तो होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना यह बहुत बड़ा यज्ञ है और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं और उनको हम सारा अपना पैसा दे, दे। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग यह समाजोन्मुख है आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशा या वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते नहीं दे पाते क्योंकि छूट मिथ्या बात है कि आप जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ है क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था क्या तुकार ने विवाह नहीं किया था जो लोग चालीस साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया लेकिन जिनकी बहुत ही पहले वृद्धि हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो या बुद्ध जो थे बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे उन्होंने उस वक्त समझाने की इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे बट लेते हुए थे सहज में ही पाया एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके रोजमर्रा के जीवन पे क्या असर आता है सहजों का सबसे तो बड़ी चीज है कि ये रोजमर्रा के जीवन के लिए ये आपके हर गतिविधियों के लिए है हर तरह के आपके काम के लिए सहयोग है इससे आप एकदम जिसे कहते हैं डायनामिक हो जाते सहजयोग ऐसे आदमी के लिए नहीं कि जो संसार छोड़ के भागा अपने बीबी को छोड़ के भागा ये तो ऐसा है कि मिया बीबी में आपस का प्रेम श्रद्धा बच्चों में माता पिता के प्रति आदर और समझ बड़ों के प्रति आदर ये सब चीज स्थापित करने वाली चीज सहजयोग जहां ये चीज स्थापित नहीं होती उसे हम सहज नहीं मानते हाँ हो सकता है कि एक आध दो ऐसे आदमी उसमें फंस जाए जो कि परेशान करने के लिए इस तरह की काम करें कि जो सहज से विरोध है लेकिन वो सहयोगी नहीं होते जो सहयोगी है उनको अच्छे से विवाह करके और अच्छा घर बसाना चाहिए और ऐसे सुरम्य स्थान में रहना चाहिए जहाँ की लोग आए उनका आगमन अपने यहाँ भी जो लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मीपति उसे कहते हैं कि जो एक स्त्री स्वरूप माँ स्वरूप जिसके पास धन है वो धन ऐसा है कि जो कोई आता है ढूंगा भी आता है तो उसे भी इतना उसमें काटेदार जानवर होते हुए उसे अपने घर में स्थान देता है इस लक्ष्मीपति के स्वरूप हमारे यहाँ लोगों के घर होने यह सहज योग का विचार है ये नहीं कि घर तोड़ो डिवोर्स करो इधर से उधर भागो और चार हस्बैंड डिवोर्स करो और चार औरतें डिवोर्स करो और बाकी सब लोग जाके अनाथालय में बुढ़ापा काटो इस तरह की व्यवस्था सहज योग नहीं मानती और न होता है क्योंकि जिस वक़्त सहज योग जागरूक होता है तब असली प्रेम जो है उसका असली स्वरूप शामिल क्योंकि तो इसका जो मुख्य धागा है वो है परमात्मा का प्रेम और क्या परमात्मा चाहेगा कि मियाँ बीबी में बिछो हो जाए कि वो आपस में लड़े झगड़े और बच्चों को परेशान करे या बच्चे माँ बाप को परेशान करें ये जो जितनी रिश्तेदारी है हमारी बनाई नहीं है ये परमात्मा की बनाई हुई जितनी रिश्तेदारी है उसे हम लोग मानते हैं लेकिन विवाह जो है ये सामूहिक एक घटना है सामूहिक घटना है उस सामूहिक घटना में मनुष्य उसे पाता है जब सब लोगों ने कह दिया कि विवाह हो रहा सबके आनंद के लिए विवाह हो रहा होता है अभी हमने आपसे बताया कि सहयोग में अभी हमने 108 लोगों की शादी की एक जंगल में ले जाकर और बड़ी सुंदरता से सब शादियां हुई उसमें एक पैसे की डावरी नहीं कुछ नहीं और इस तरह से विवाह हो गया तो ये सोचना चाहिए कि कोई सी भी चीज में जिसमें दुख होता है तकलीफ होती परेशानी होती वो सहज नहीं, था। था। नहीं, था। नहीं, था। नहीं, था। नहीं ये मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है ये ओढ़ लेता है उसको बना लेता है वो चीज़ अपने आप ढह जानी चाहिए अगर वो ढह जाए तो माना चाहिए कि आप सहज हो। और होती ये चीज़ बनती है लेकिन सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम ना तो लेफ्ट में रहेंगे ना राइट में रहेंगे हम मध्य मार्ग में खड़े रहेंगे जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वो ऐसा ही प्रेम समझते हैं कि मैं अपने लड़के से प्यार करता हूँ अपने देश में तो बड़ी बीमारी है इसकी लड़का माने भगवान हो गया लड़का हुआ तो उसके लिए चाहे अपना देश भी जाहिर हर जाने पर लड़का ही सब कुछ लड़के के पीछे अपनी जान देना और लड़की के पीछे जान देना लड़की के लिए डावरी देना लड़की के लिए ये करना चाहे अपने भूखों मरे ये भी लेफ्ट साइडेड चीज है यह भी बिल्कुल लेफ्ट साइडेड चीज है और इसी वजह से अपने यहाँ आजकल बच्चे खराब हो जा इतना ज्यादा किसी भी चीज में आदमी को अपने को लूटना नहीं चाहिए सोचना ये चाहिए कि हम परमात्मा के बन हैं परमात्मा ने हमें बनाया ये बाल बच्चे भी उन उनके लिए लेकिन जब सहयोग में आप विवाहित होते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज तक मैंने देखा नहीं कि जो सहयोग में विवाहित हुआ हो उनके अंदर कोई त्रुटियां हो या उनके घर में कोई खराबी आई हो उनके उदर से ऐसी माताओं के उदर से बड़े बड़े संत साधु पैदा हो रहे हैं बचपन से ही वो पार बचे बचपन से ही कुंडलिनी के बारे में जानते हैं बचपन से ही वो आपको रियलाइजेशन देना जानते ऐसे बड़े बड़े जीव इस संसार में आने के लिए बैठे हुए हैं और हमें ऐसे घरों की तलाश है जहां पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है आत्म साक्षात्कार में लीन है तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहां पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी जहाँ पर की बच्चों को मार डाला जाता है एक हफ्ते में दो बच्चे जहाँ इंग्लैंड में मारे जाते हैं माँ बाप तो ऐसी जगह कौन बच्चे पैदा होते हैं जहाँ बच्चों को प्यार नहीं मिलता बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती ऐसी जगह एक तो राक्षसी पैदा हो सकते और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते बड़े स्वार्थी बड़े ही संकुचित दृष्टि के संकीर्ण दिमाग के और उनके उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा हैं वस्तु स्थिति यह है असलियत यह है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहाँ वो हैं। आप उनके लिए एक सिर्फ एक ट्रस्ट है उनको संभालने वाले यह नहीं कि उनको खराब करिए या उनको आप परेशान करें जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं आजकल प्रेम की बातें ज्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए मानो जैसा बड़ा प्रेम है। कहा जा रहे रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहा है जहा इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ समझ लीजिए घपला है क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो उसको पूर्ण विश्वास हो तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करता हूँ और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं इतना कृत्रिम और इतना उत्तरी ये चीज है कि बस दो चार दिन शादी के बीतने दीजिए फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया मेरा पति घर देर से आया मेरा पति ये करती हैं वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती है और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं वो तो औरतों को मारने पे आम रहते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते यत्र नारे आप जनते तत्र रमनते देवता लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए ये नहीं की उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो ये एक सहयोग का इत्यास है अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप बहते ही चले जाते हैं। एक साथ बड़े दुखी बहुत दुखी मैंने कहा हुआ क्या कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा मैंने कहा क्या हुआ कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो मैं खरीद नहीं पाया तो मैंने कहा क्या हो गया आपको लड़की से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है मैं नहीं खरीद सकता उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है साफ कहना मेरा बस चले तो तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दू मैंने कहा वाह वाह क्या कहने आपने क्या आपका बच्चा क्या है क्या भगवान है उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा क्या दुनिया आपके बाप की जो आप उसको सारी दुनिया देने ये सारी गलत हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इंबैलेंसेस आते हैं जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए मेरे बाप है तो उसके लिए और इसके लिए और उसके लिए आप अपने लिए जी रहे हैं स्वार्थ में नहीं परमात्मा के लिए में आप अपने लिए जी रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आप एक ग्लानी उठानी आप अपनी शान से रहिए कोई होगा होगा अपनी जगह अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ ठीक है जो मेरे दरबार में आए परमात्मा के दरबार में आए वही मेरे रिश्तेदार एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए ईसा तो मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन सवाल पूछा अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई कौन मेरी बहन मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई वही मेरी बहन वही मेरे रिश्तेदार और बाकी जो है उनकी रिश्तेदारी क्या वो तो मतलब ही लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़ पड़े जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं, आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठंड ठंड कुछ रुपया है तब तक आप, आपके हैं नहीं तो आपके नहीं इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए हम भाई प्रेमी हैं बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की मैंने कहा ठीक है आपकी हालत जरा देखिए क्या है आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है आपकी हालत खराब है आप वहाँ पहुंचे और आपने वहाँ गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत तो नहीं उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते दो झाड़ लगाइए तब ठीक होते हाँ लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंगे थे इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं इन्हें माफ़ कर दो वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर ले करके तड़ तड़ मारना शुरू कर बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीज़ें भेजते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर चाहिए तो वहाँ हार हार आप देंगे वो खरीद दीजिए फिर आके फिर वो ही बिकता है तब मन करता है कि एक घंटा रहकर सबको मारा जाए खूब अच्छे से जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए लेकिन जो भक्त लोग हैं, वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लू फिर एक पत्थर दिखाई दे उसके भी पैर छू लू फिर कहीं और भी दो रुपए अंधेरे में रहा है। उसको इसी में मजा आ रहा है वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ही हूँ श्रद्धा नहीं ये अंधविश्वास ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते जिनमें ये अधिक चीज हो जाती है उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग ये लोग हमारे ऑक्सफ़ोर्ड स्ट्रीट में वो बोधियाँ इनके बाजार में मिलती हैं वो लगा करके और धोती इनको पहनना नहीं आता। और वो हाथ में ढोलक ले कर के और नाचते वो सब धोतियाँ देती हैं वो औरतें इतनी बेवकूफ़ जैसी उनसे पूछने चाहिए कि क्या कर रहे हो क्यों ऐसा कर रहे हो कृष्णा का नाम खराब तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं वो सुनने के लिए तैयार नहीं उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा करे उसमें से दो चार लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया अब तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे होगा? भाई तुम कर क्या रहे उनके साथ तो जाति कर रहे हो क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जा करके रास्ते में वहां पर जहां पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये बोधियां लगा करके ढोंग बाजी ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वो आके विश्वास भी करते कि सही बात है। लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते चीखते नहीं चिल्लाते नहीं उर्दू भाषण होता है मधुर लगते हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखी आ रहे पर दुख का है कुमार एक बार सूर्यदास जी वल्लभ वल्लभाचार्यों की बड़े पहुंचे पुरुष उनके पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ उनका गिया तो। गियाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी जब वही सब कुछ सुख देने वाले है और वो चाहते है कि आप सुख लें तो किस लिए आप दुख बना रहे हैं और ऐसे दुःख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांग जाते हैं लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो वो सामूहिक जिसे कलेक्टिव अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन फिफ्टी एट और प्रोटीन फिफ्टी टू क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती है खुद भी भूत हो कोई मेरे से, तभी उनको अड़चन जाती है नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52 प्रोटीन 58 एट ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है मैंने सारे भूतकाल में सारे पास्ट में जो बना हुआ है उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं तभी कैंसर सेठिन होता है वलनरेबिलिटी कैंसर की गर रहे तो रहती है पर बहुत से डिजीजेज जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से उस एरिया में से ये जो चीज़ें आकर के हिट करती है साफ साफ बातें जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है मैंने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं तब कैंसर सेट है तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले होगी ये तामसिक लोगों पर पहला असर पहले तो जब आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपने सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है उसको वलरेबल हो जाता है माने उसको इंतजाम आप उसके पास हो जाता है, और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है नहीं समझिए लीजिए पॉलिटिशियन खास पॉलिटिशियन लोगों खासियत की भाई वो दौड़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसके बाद देखा किसी को की कि कोई है आदमी पोजिशन का सर झुका लिया गए ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा उसको कैंसर की बीमारी यह सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है ये हमारे अंदर चलता ही है क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम लोग दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी यानी हम चाहे तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन जिस वक्त रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो होता है? वो होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिम्थेटिक पे चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुमना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाती और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से होल से है जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है वो टूट जाता है तो हम लोग उसे मेलेग्नेंसी कहते हैं माने ये कि आप अपने ही सवार अपने ही सवार हैं जिसे कहते हैं या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन ये मेलेग्नेंसी ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब लेकिन ये होने के लिए ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा है उसको पहले निकालना चाहिए भूत नाम की चीज है इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है उन वनस्पति ऐसी वनस्पतियाँ पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी पैरासाइट्स कहते हैं इस तरह की वनस्पतियाँ जब मर गई और अपने उत्क्रांति के वॉल्यूशन के आ, प्रोसेस में से निकल गई ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है वहाँ स्थित रहती है और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इंफेक्शन कोई भी दवा देने से फायदा नहीं हो सकता हालांकि दबा दब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं इंजेक्शन देते रहते हैं चाहे उसमें वो सिर्फ आ, और तो कुछ स्टील वाटर ही देते होंगे लेकिन कहते होंगे कि हाँ इसमें इंजेक्शन लो इंजेक्शन उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है। वो तो बाधा है। भूत की बाधा हो गई एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक़्त इलाज क्या होना चाहिए सहयोग सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है यही शुद्ध विद्या लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझे जो बताना है मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना और ऐसे गलत लोगों, लोगों के सामने सर झुकाना यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली ये क्या सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे हर मंगलवार को आप जाएंगे इतना ही नहीं वहाँ अगर पांच फीस की बिगड़ क्यों होगी तो भी आप जाएंगे लेकिन अगर कहें कोई सहयोग में आप दस मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले वो चक्कर बन जाते वो चक्कर शुरू हो जाते फिर वही चीज़ है कि आपको है कि नहीं गए अरे भाई ये काम नहीं ये नहीं फिर वहाँ हम हमने तो मंदिर हम, में नहीं गए हमने आरती नहीं करी हम चर्च में नहीं गए हम गुरुद्वारे में नहीं गए ये रह सब कुछ हमारे अंदर है हमारे ही अंदर परमात्मा है पहले उसको पा लीजिए फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहां गिरा रहे हैं पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे पहले जोत जलाना सबने कहा है कि अपने अंदर ज्योत जला लीजिए मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हो उन्होंने ये बात ना कही आज मैं वही कह रही हूं कि पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते ऐसा करिए वैसा करिए झगड़े लगाइए एक अगर भूत घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला ये जितनी भी हमारे यहाँ होती हैं यह तम्बाकू से भी होती जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से मैंने देखा झूठ बोलता है शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ सब लोग बड़े अच्छे से रहे आपस में प्रेम रहा और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कहीं से एक कब्जी कलूषा नाम का आदमी गया वो वो का पहला प्लांट लेके गया था उसने वहां तम्बाकू लगाई और लोगों ने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया तम्बाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती चक्र पकड़ जाता है कोई भूत बैठ जाती है तंबाकू ये भूत है राक्षसीन है इसको इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके हाँ, ऐसे वैसे आपके अगर कुछ ऐसे-वैसे चीजें लग पेट में तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती है एक भूत को दूसरा भूत मारता है इसलिए अभी तक वो जीवित है पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तम्बाकू थी नहीं।, नहीं तो वो बता जाते कि तम्बाकू ना खाइए तम्बाकू मत पी लेकिन जब नानक साहब आए जो की वही साक्षात थे उन्होंने देखा कि ए, सब लोग ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तम्बाकू ले तो वो आए उन्होंने कहा अच्छा दो, अभी तुमने नई चीज निकाली अब तम्बाकू भी मर वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताए आपको सताने के लिए नहीं बताए लेकिन आपको बचाने के लिए बताए अब जब निकल आई है बात की तम्बाकू खाने से कैंसर होता है तब लोगों को खोपड़ी में आती है बात कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं आप मत पीछिए एक बार हमारे गली में आ जाइए देखते हैं आप सिगरेट कैसे पिए ये माता तरीका आपकी जब जागृति हो जाएगी आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं आपको अच्छा ही नहीं लगेगा मन ही नहीं, नहीं करेंगे और अगर पीजेगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा फेंकेंगे तो कैंसर कैसे होगा सहयोग हो ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही धन धारणा करता है हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत हम नहीं कहते लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं। हम कहते नहीं क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग ऐसा पीते हैं कि कि नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर करने के लिए ही इतना डबल डबल लोग माफ करिए मैं लंदन में रहती हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए सबसे अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता उसके लिए पग में जाना होता है लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिक्के के घर जाइए तो शाम से दिखाएगा देखिए साहब मेरा कैसा पब है उसमें सारी चीजें बनी हुई है मुझे आश्चर्य होगा जिनको मना कर गए वही चीज वो लोग करते हैं जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं वही इन्होंने जातियां बनाई और जाति बना बना करके तू ब्राह्मण तू शूद्र ये सब दुनिया भर की चीज बनाई जो की फिर एक तमस बड़ा भारी नुकसान भी चीज सिर्फ तीन जाती संसार में हैं तामसिक राजसिक और सात्विक इसके अलावा कोई जाति नहीं है चौदह हजार वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्व जाती सर्वभूतेश यही तीन जातियां देवी की हैं जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और सात्विक इसके अलावा कोई जाति नहीं है चौदह वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि देवी सर्व जाती सर्वभूतेश यही तीन जातियां देवी की हैं जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इन तीन जातियों के सिवाय और चौथी जात कोई नहीं है एक है जो भी जात से परे जो कि हम जिसे योगी जन कहते हैं जिसे संत साधु कहते हैं जिनको हम परमार्थी जो परमात्मा के, उनकी कोई जात नहीं लेकिन उस पर झगड़ा करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे कि आ, मैंने सुना कि कोई शंकराचार्य साहब भिड़ गए कि साहब ब्राह्मणों का ये अधिकार है। कौन है ब्राह्मण जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण को नहीं जानती किसने ब्रह्म को जाना वो माना उसको तो मानना है ही लेकिन जिसने नहीं जाना वो अपने ऊपर ब्राह्मण करिए लगा ले तो वो छूट ही पा सत्य नहीं कुछ अपने ऊपर सर्टिफिकेट लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते और गीता में हो ही नहीं सकता यह बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का यह अधिकार है क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीवर का इलेजिटिमेट बच्चा है व्यास ये भी अच्छा सा भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया जिसे लोग ऐसी झूठी चीज पर न चले वाल्मीकि कौन था वो कोई ब्राह्मण था वो ब्राह्मण हो गया व्यास कौन था ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया जिसने ब्रह्मा को जाना वही ब्राह्मण है और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा थे तुका मेड़वा मराठा का मतलब उनका था कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है थे खुद थे, जो होते वो भी अपने को ऐसे लोग ऐसे वीर ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते ऐसों को मिलाइए उस वकत जो मावड़े लोग थे जिन्होंने की बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि अः कुंभी लोग जो थे वो लोगों को उन्होंने मराठा मा मारा और शिवाजी खुद जिस वक़्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा ये जात के कुंभी है और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के और ब्राह्मणों का अधिकार नहीं राज्य पे बैठने का अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते फिर ये कैसे चल रहा है ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते कि उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आयो और अब इंग्लैंड से आई शराब बैठ के पीते तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है नासिक के पंडितों उनको तक झुका दिया मैं महात्मा जी के साथ मैंने एक दिखा ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते और वैसे प्रायश्चित करने के बाद इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची एक जात नीची औरतें नीची आदमी ऊंचे इस तरह की जो भेदभात करना है ये असल में अमंगल चीज है तो कहा कि भेद करना अमंगल अमंगल है शुभ नहीं होता और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने कर कोई है तो फलानी सभा बना रहा है कोई है तो वो सभा बना रहा है आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर, कर आपने क्या पाया? अब हमारे यहाँ दूसरी एक प्रथा बड़ी जबरदस्त है कि भाई हम तो इस जाति के हैं और हम तो जैसे हमारे कास्तु में हैं या समझ लीजिए आपके कोई और जाति ब्राह्मणों में उसी से शादी कर और कई क्यों उसी में शादी करेंगे कल अगर उस लड़की को किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारी जात खड़ी होती है उस लड़की के लिए या आपके लिए किस लिए वहां शादी करेंगे कल अगर आपके साथ कुछ जाति हो गई तो कौन सी जाति आज तक खड़ी हुई है आपके साथ में क्यों इस जाति पाति को लेकर चल रहे ये बड़ी झूठ जात है यह आपकी जात नहीं आपकी सिर्फ तीन जात है और जो चौथी जो है उसमें जब आ जाती है तो इसका विचार नहीं यह विश्व धर्म जब आप योगी जन हो गए तो आप विश्वधर्म में आ गए और वही विश्वधर्म आ जाने की ज़रूरत है ये विश्वधर्म जो है ये सारे तत्वों का सार सारे धर्मों का सार है ये जो बड़े बड़े लोग हो गए जो हमारे यहाँ बड़े बड़े इंकारनेशन हो गए जो संत हो गए ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं आपको पता नहीं ईसा मसीह ने कह दिया था कि नॉट मी मी आर वो कौन है ईसाई लोग जाकर के लोगों ने बताई नहीं क्योंकि तो सारों की आपस में रिश्तेदारी आप कही मोहम्मद साहब कौन थे तो वो सीताजी के पिता जो राजा जनक थे वही थे और वही नानक साहब थे और नानक साहब की जो नानकी थी वही सीताजी थी अगर आपको तो और आगे बताएं तो आप लोगों को हैरानी होगी। ये सारे रिश्तेदारी और इस रिश्तेदारी को हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं क्योंकि जो सत्य होता है तब उस वक्त आपके अंदर चैतन्य बहेगा जिस वक्त आप पूछेंगे क्या ये बात सत्य है तो चैतन्य आपके अंदर से बहना लगेगा तो आप समझ लेंगे कि बात सच्य है सच और झूठ को आप इसी एक दशा में जान सकते हैं जहाँ आपके हाथ में चैतन्य बहता है उससे पहले सच और झूठ दो ही तरह का होता है एक तो झूठ को आप सच मान लेते हैं और या तो सच और झूठ को ही नहीं समझ पाते जो सात्विक होता है वही समझ पाता है धीरे धीरे लेकिन जब तक आप योगी जन नहीं होते पक्की पूरी तरह से एप्सल्यूट एक में कि यही सत्य है ये वही जान सकता है जो योगी जन और जो योगी नहीं है वो नहीं जान सकता वो चाहे इतना भी कहे यही सत्य वो हो सकता है कि इतफाक से सत्य निकल आए असत्य भी निकल सकता लेकिन जो सत्य है वो सिर्फ आप चैतन्य से ही जान सकते हैं। अब किसी ने कहा कि यहां स्वयंभू है यहां स्वयंभू श्री गणेश कैसे जाना स्वयंभू है किसी ने कह दिया तो मान लिया किसने कहा किसी न किसी बड़े संतों ने कहा होगा कि यह स्वयं किसी फकीर ने कहा यह स्वयं है स्वयंभू का मतलब यह है कि जो इस पृथ्वी तत्व से बाहर बहुत से लोगों ने इसकी बात इसलिए नहीं करी निराकार की बात कर, करी क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक देती की देवता की बात करते हैं तो लगे उसी को पूजने जैसे कि फूलों की आप अगर बात करें तो लोग लगते हैं कि फूलों के पीछे तो लोगों ने सोचा कि फूलों की बात ना करें शहद की बात करें मधु की बात करें कि मधु को लेना है जिन्होंने मधु की बात करी वो भी बात रह गई जिन्होंने फूलों की बात करी वो फूलों की बात रह तो फिर क्या किया जाए आपको मधुकर होना चाहिए आप जब तक मधुकर नहीं होंगे आप उस मधु को पी ही नहीं सकते आपको बदलना होगा आपका परिवर्तन होना है आपका दूसरा जन्म होना है जब तक आप वो नहीं होते हैं, तब तक आप उस मधु को नहीं पा सकते इन शब्दों के अंदर छिपे हुए मधु को आप नहीं पा सकते आप सिर्फ वही गा रहे हैं बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं उस मधु को आप पा नहीं रहे उस मधु को पाने के लिए आपको वो होना चाहिए जिसे मधु कर कहते अपने देश में तमस इतना भरा हुआ है इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं और इस तमस से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप पहले सब चीज भूल करके जो कुछ आपकी कंडीशनिंग हुई है जो भी कुछ आपके अंदर भरा गया है जो संस्कार भरे हैं उसको एक मिनट के लिए भूल जाइए और पहले अपनी जोत जला करके फिर देखे कि इसमें के देखेस्कार कौन से हैं और कुसंस्कार है। इसी का फायदा इस दुष्ट फ्राइड ने ने उठाया कि लोगों सबको संस्कारित कर दिया क्योंकि वहां तो एक और भी गंदा काम लोगों ने किया कि कैथोलिसिज्म शुरू कर दिया उसमें नंस बना दिए ये बना दिए वो बना दिए जबरदस्ती का राम राम शादी नहीं करना ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमना उसके प्रतिक्रिया उसके रिएक्शन में वहां पर ये फ्रॉइ साहब आसीन हो गए उन्होंने कहा ये सब कंडीशनिंग है इसको छोड़ो तो ये कंडीशनिंग को छोड़ो तो आप फिर क्या रह जाते आप अहंकार रह जाएंगे अगर आप में ये चीज नहीं रहेगी तो दूसरी चीज है अहंकार या तो आप अहंकारी अभिमानी हो जाएंगे और या तो आप कंडीशन बिल्कुल झुके हुए आदमी की जो कह रहे हो चलो बैल जैसे खाने में बैल लगा जाता है उसकी दो झापड़े रहती उसी तरह से आप गोल गोल गोल गोल घूम रहे हैं उसमें से निकाला कैसे ये झापड़ और ये बैल का घान घाना जो है सभी छूट जाता है इस वक्त आप स्वतंत्र हो जाते हैं आपके स्व का तंत्र जब जागृत हो जाएगा तो तभी आप इसे यही सब संत साधु ने कहा है हमेशा कहा है और ये भी कहा कि ये कार्य कलयुग में ही होने वाला है इसीलिए घोर कलयुग आया है और इसीलिए आज इतने लोग परमात्मा को खोज में है पहले कोई इतने लोग मिलते थे सब लोग तो संतों को मारने पर आ सबको छला सताया परेशान किया और कुछ नहीं किया जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको माना नहीं जब वो मर गए तब हाँ जरूर उनके लिए ये बनाओ वो बनाओ सब दुनिया भर की चीज बना करके और धर्म स्थापना करके आप जानते हैं ज्ञानेश्वर जी को कितना परेशान किया जिन्होंने परेशान किया उन्होंने आज उनके मंदिर बनाए और हमने एक बार उनसे कहा कि हमें आपके हॉल में आप प्रोग्राम के लिए दीजिए कहें नहीं यहाँ कैसे हो सकता है यहाँ तो हम सिर्फ हमारे वो ऐसे नाचते हैं वो लेकर के ले दिन्या करिए तो आप होगा मैंने कहा कि जो ये बैठे हैं जिनका यहाँ पुतला है ये क्या दिन करते थे तो कहें वो तो पहुंचे हुए थे और हम लोग तो ही करते हैं हम यहाँ ध्यान नहीं करते ये हमारी दशा आ गई है कि धर्म की विकृति इस तरह हम लोगों ने मान ली है कि लोगों को ये शंका हो रही कि क्या यह धर्म है कि अधर्म फिर अगर है तो धर्म का कोई है? दिखाई नहीं देती आपस में कोई प्रेम नहीं कोई आनंद नहीं कोई उल्लास नहीं कुछ नहीं यह है क्या चीज ये भारत भूमि जो महान योग भूमि है उस देश में हाहाकार, आफत, क्योंकि हमने सही रास्ता नहीं लिया गलत चीज को सही समझ करके हम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की इसको एक बार इस गुलामी को तोड़ देना यह असली स्वतंत्रता इस गुलामी को छोड़ और देखिए कि वास्तविकता क्या है असलियत क्या है ये सारे हमारे जो भूत मरे हुए हैं उन्होंने हमें चकड़ा एक साथ दिल्ली में ही एक हमारे पास आए। जैसे हमारे पास आए तो वो सर के पल खड़े हो गए उन्होंने उल्टे तो ये घुमाना शुरू कर दिया मैंने कहा ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया सारे हठियो के उसने प्रयोग शुरू कर दिया मैंने कहा इसकी अतरियां निकल आएंगे इसको बंद करो वो कहें मैं बंद नहीं कर सकता वहां मेरे सामने सब यही कर रहे हैं मैंने कहा यह है क्या तमाशा बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता हुआ कि महाशय किसी लड़ाई में गए हुए थे वहां से लौटते वक़्त पाकिस्तान से लौटते वक्त किसी हिंदुओं के स्मशान भूमि में चले गए वहां पर किसी हठयोगी ने इसको पकड़ लिया ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा उसके मुंह से खून निकलता था आफत होती थी, थी पर यह अपना हठयोगी करते रहता था इस हठयोग के वजह से उसके प्राणी निकल जाते अंत में सिर्फ उसके आत्मा ने उसे बचाया और आज वो एक बड़ा सुंदर सहयोगी कोई सी भी अतिशयता मनुष्य करता है तो सोच लेना चाहिए कि कोई भूत सवार है हमारे आप लोग बहुत से सरकारी नौकर हैं। मैं नहीं कहती कि सरकारी काम नहीं करना चाहिए लेकिन जिस तरह से भूत जैसे आप लगे रहते हैं ऐसी जरूरत नहीं इतना करके भी कौन सा कल्याण किया बीबी को देखना ना बच्चों को देखना ना कोई मतलब इतनी कमाई करके जब बुड्ढे हो जाते हैं जब हालत खराब हो जाती है तो फिर घर में आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दे रिटायर और कौन सा आपने कल्याण देश का किया हुआ है या आप गिरधारी की बन करके एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना और रात दिन पागल जैसे दौड़े रहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं संतुलन में रहना जो आदमी ऐसा चलता है वो बिल्कुल राइट साइडेड हो जाता है एकदम ड्राई हो जाता है अब इंग्लैंड अमेरिका में इतना काम नहीं होता क्योंकि तो वहाँ आलस्य आने लगे लोगों में बहुत काम कर चुके आप सब ब्रिजेस बन गए ये बन गए वो बन गए अब क्या बनाए तो वहाँ एक दूसरी बीमारी शुरू हुई कि दौड़ो जो दौड़ना शुरू करें तो एक घंटा वो उनका दौड़ना ही शुरू रहता सब पागल जैसे चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो सब दौड़ रहे शुरू में तो मुझे लगा कि कोई भूकंप आया कि क्या हो गए दौड़ तो रहे सब तो कह लगा कि नहीं दौड़ने से अच्छा रहता यानी भागना एक्चुअली जिसको कहते हैं भागना अपने जिंदगी से भाग रहे घर में मत बैठो। वो घर में बैठ ही नहीं आप ही जैसे वो लोग एक जमाने में काम करते मरे थे उनके खोपड़ी पे बैठे तो अब काम तो कुछ है तो खोपड़ी पे भूत सवार हो गए तो अब करेंगे तो अब यह है कि घर में नहीं बैठ सकते सैटरडे संडे नहीं हुआ कि उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी और सब लोग बैठे गाड़ी में और चले कहीं बाहर कभी दो मिनट आपस में बातचीत नहीं होगी प्रेम से मुलाकात नहीं होगी कुछ जानना नहीं होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है क्या आफत है क्या है क्या सुख दुख की कोई बातचीत नहीं बस उठाई उन्होंने मोटर चल दी इसे पलायनवाद इसके पलायन कहना चाहिए उसकी वजह है कि उनके सर पे, खोपड़ी पे भूत सवार है जो मर गए जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए ये बनाया बना के मिला क्या अंत में हिप्पी तो हो गए ना इन्होंने बहुत कुछ इतनी डेवलपमेंट कर ली है उनका हाल क्या है वो आकर आप देखिए अंदर से बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं। रोज तो तीसरी बीवी लेकर के आता घर में कोई शांति नहीं कोई धर्म नाम की चीज नहीं किसी के पास न मां न बहन न कोई उसकी तमीज इनसे क्या सीखने का है? इनसे क्या जानने का इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया गढ़े बन गए पूरे पक्के गढ़े हैं ऐसा यहां से वहां कोई अमेरिकन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी आंख ऐसी नहीं होगी एक मिनट शांति से बैठ नहीं सकते उनको ध्यान क्या करा मैंने कहा उनको गोंद चिपकाओ ये तो बैठ नहीं सकते इनसे कुछ सीखने का नहीं आप फॉरन फॉरन क्या करते हो इन बेकार लोगों से सीख करके आप भी इन्हीं के गली में जाएंगे और जहां ये लोग पड़े हुए हैं डिस्ट्रक्शन में वहीं आपका भी अंत उदाहरण बता रहे आइटम बॉम्ब बना रही और अब आप खाते क्या तो सब प्लास्टिक खाते अमेरिका में उन्होंने आइसक्रीम दिया तो मैंने कहा कि जरा कुछ अजीब सा लग रहा है वाइब्रेशन में ये आइसक्रीम कर ले तो बड़ा लोग पसंद करते एक साहब ने बताया साहब इसमें तो क्ले मिलाई जाती है मैंने कहा हाँ आप क्ले खाओ उसी लायक हाईब्रिड खाना खाते हैं हाईब्रिड जैसे हो गए हाईब्रिड का आप दूध पीजिए आपका दिमाग कल खराब ना हो तो जो कहीं हाईब्रिड गाय आपको मालूम है कैसी होती है हाईब्रिड गाय को ये नहीं पता होता कि ये मेरा बच्चा है कि दूसरे का अपने यहाँ अगर गाय का बच्चा हो जाए और वो अगर मर जाए तो गाय दूध नहीं दूध बना उनको तो होश ही नहीं कि बच्चा कौन है अगर आप इनकी जो हमको हाँ तो तो परवा नहीं ले जाए जितों को ले जाना अच्छा है मेरा झंझट चुना वही इनके बच्चों के लिए कि भाई लड़कियों को कहते कि तुमने अभी तक डेट नहीं किया कोई लड़का ढूंढा नहीं कब तक ये मुसीबत हमारे सर पर बनी रहे वही हाल अपने लड़कों के लिए कि लड़के अठारह साल के हुए चले गए बड़ी खुशी की बात है आपने ऐसा ही अपना संसार बनाना हो तो इन लोगों के पीछे जाइए अब वो तो आपके पीछे आ रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं इनकी औरतों का दिमाग कितने खराब है आपको पता है एकदम खराब दिमाग है अपनी औरतों को उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए बेवकूफ बिल्कुल महा बेवकूफ और इनके दिल में हृदय में जरा सा भी प्यार नहीं पैसा पैसा पैसा और इतने कंजूस लोग हैं कि आपको एक ग्लास पानी देने में भी उनकी जान निकलती है। आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए बताइए आपको आप कहते में है और यहां से जो वहां हिंदुस्तानी गए वो उससे भी बदतर हो गए यही कहते हैं कि अगर गोवा से आप लाके दिल्ली में लगाओ तो वो लग नहीं सकता वही हालत है यहां से उकड़े हुए जितने बाहर गए इतने रद्दी लोग हैं सिर्फ पैसे के पीछे में यहाँ तक साफ साफ कहते वहाँ के गुजराती मिले वो कहले भाई डॉलर दा, तो मेरा भगवान है डॉलर तो मेरा सब कुछ है डालर डॉलर भी नहीं बोलना दूसरे देवी जी मिली कहले मेरा मुंडा डाउनटाउन गया था जी और फिर क्या हुआ हाँ वहां से इतना डॉलर कमाता है कि बस कितना होशियार लड़का है बस मैंने कहा बहुत होशियार किसी की वैल्यू सिर्फ ये कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितने ज्यादा आप जोड़ते हैं ये हमारे वहां जाकर हिंदुस्तानियों ने हमारी देश की शान बढ़ाई अब उनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं सिवाय वायलेंस के अमेरिकन को कुछ आता है उठे बैठे हाथ में बंदूक लेके इसको ठोक दो उसको ठोक दो जैसे कोई इन्होंने ही सब संसार बनाया हो इनसे सीखने का कुछ भी नहीं है और न इनकी आप लोग बात सुनो इन लोगों ने आकर क्या हमारे औरतों को खराब किया अपने औरतों का भी दिमाग इस, इस खराब हो करके अब इतने डिवोर्सेस आपके दिल्ली में ही हो रहे हैं पहले हमारे जमाने में कोई सोचता भी नहीं था डिवोर्स की बात तो क्या हम लोग कोई बुरे थे हमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी हमारे दिमाग में ये सब चीजें बाहर से आ करके हम लोगों ने ऐसी जीत ली है जैसे कि वो बड़े सुखी जीव है हाँ भाई उन्होंने कोई ऐसा सुख पाया हो तो जरूर करे लेकिन नहीं है महादुखी लोग हैं उनसे दुखी कोई नहीं आप क्यों उनके साथ उनके आफत में जा रहे हैं इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा कि अपनी संस्कृति पे जमी है, अपनी संस्कृति में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है और आत्मा को पाना सबसे बड़ी चीज है उसके अलावा आपने चित्त का निरोध चित्त का निरोध बताया गया है कि चित्र को रोको यानी कि सबके ऊपर अपनी आंखें चल रही हैं रास्ते से चलेंगे तो एक एक चीज देखते चलेंगे अगर एक चीज नहीं दिखाई दी तो गर्दन मोड़ के तोड़ देंगे गर्दन पर देखते रहेंगे यह हमारे लोगों का हाल हर एक औरत को देखना हर एक आदमी को देखना बच्चों को नहीं देखना तो, नस्तक तो यह हमारे देश की संस्कृति की लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का सर नहीं देखा था उस संस्कृति में पले हुए आज हमारी आंखों को क्या हो गया हमारी शक्लों को क्या हो गया न वो रौनक रही न वो बाते रही जब तक हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पूरी तरह से बैठक नहीं आएगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते अंग्रेजों ने उखाड़ दिया था उसको तो उखाड़ दिया हम लोग भी रहे हैं। उस जमाने में जब अंग्रेज थे उस वक़्त किसी ने असर नहीं डाला जब हमें स्वतंत्रता मिली तभी हम बेछूट हो गए उससे पहले हम लोग बहुत कायदे थे। उस वक़्त जो लोग हो गए से हो गए अब ऐसे लोग तो दिखाई भी नहीं देते और सोचना भी नहीं चाहिए पर कम से कम अपनी संस्कृति पर जमने की कोशिश करें अपनी संस्कृति जो है हर एक चीज का चूड़ी का इस मंगल सूत्र का अर्थ है इस बिंदी का अर्थ है हर चीज का अर्थ है और इस हर अर्थ का इतना बड़ा अनुदान है इतनी बड़ी गिफ्ट है इतनी ब्लेसिंग्स इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अनर्थ हो जाए हर चीज का मतलब आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बना गए जो हमारे बुजुर्ग बना गए वो किस लिए बना लेकिन गंदी चीजें हमने बहुत ले, ले ये तो खास चीज जैसे जाति ये जाति तो कुछ बहुत साल पहले की चीज नहीं है ये जब से जाति बन गई जाति लेके बैठे उसपे इलेक्शन लड़ रहे हैं थे जाति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं <laughs> हमारा धोबी जो था बिल्कुल बेकार वो आके मुझसे कह लगा कि आपको मुझे इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा मैंने कहा कोई मेरा दिमाग खराब है तुमको मैं वोट दूंगी तुम्हारे अलावा जो खड़े हैं वो तो बहुत बड़े आदमी कहे देख लेना मैं आपको जीत के दिखाऊँ मैंने कहा कैसे कहे सब धोबी जो है मुझे वोट दे रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ सब धोबी रहे थे कल धोबी तो नहीं रहते हैं पर सब धोबी जिनके यहाँ कपड़े धोते हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने मालिकों से आप ही को वोट दिलवाए और जनाब वो जीत गए ये तो हमारी हालत है ये हमारी हालत है दिमागी कौन जीतेगा पता नहीं आज धोबी जीत गया कल धोबी का गधा भी जीत सकता है और हम लोग पढ़े अपने को डेमोक्रेटिक फलाना ठिकाना कर पाँच रुपए में तो हम बिक जाते हैं ये तो हमारी स्थिति है और हम अपने को डेमोक्रेटी कहते हैं जो पांच रुपये में बिकता है ऐसे वोट का भी क्या महत्व है? ऐसे जीते हुए लोगों का भी क्या महत्व है जो लोग पांच पांच रुपए में अपने वोट बेचते हैं उनसे इलेक्टेड जो लोग आज खड़े हुए हैं उनको मैं मानती ही नहीं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है अब वो हमारी क्या भलाई कर सकते हैं? सिवाय इसके कि जो उन्होंने दस लाख रुपए खर्च किया तो, तो दस लाख कमाए सहयोग में आने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी पैसे से नहीं आपको खरीद सकता कोई नहीं खरीद सकता ऐसी शानदार चीज आपको बनना है जब ऐसी शान आपके अंदर जागेगी तब देखना कि सही लोग योगी जन इस संसार में राज्य परमात्मा का साम्राज्य यहां पर बनाना है पहले हिंदुस्तान में बनेगा तभी दूसरी जगह बन सकता है इसीलिए आपके सामने मैं सर फोड़ रही हूं कि यहां पर पहले बनाना होगा बाहर नहीं मैं बना सकती क्योंकि वहां तो गणपति से ग नहीं मालूम को वहां मैं कैसे बना पाऊ आप लोग थोड़ा डावाडोल हो गए कृपया तो फिर से स्थिर हो जाइए मामला बन जाएगा इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना होगा और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है सबको उससे लाभ होने वाला है आज मैंने तामसिक इस पर कहा है कल बहुत सुंदर बात कहूंगी कि सहस्त्रार्थ और आत्मा इसका स्वरूप क्या है जहाँ हमें जाना है जो हमें पाना है जो हमारा अपना साम्राज्य है जहाँ हम विराजने वाले वो चीज आपको मैं कल बताऊंगी आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू न करें ये बहुत गलत बात है ध्यान दौड़ा के वक्त टाइम नहीं चलता है थोड़ी देर आके के यहाँ ध्यान में बैठना चाहिए थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए उसके बाद लेक्चर शुरू हो वो अच्छा रहता है लेकिन मैंने देखा आई तो बाहर शोरी बोरी चल रहा था सब आपस में बात कर रहे थे ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए हम तो मंदिर में आए हुए हैं थोड़ा शांतिपूर्वक आ करके थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहिए और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए एकदम से टाइम से कोई, कोई मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको कॉम कर रहे टाइम कोई चीज़ ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य में घड़ी कोई चीज़ ही नहीं होती चीज़ होती है कि आनंद जब आनंद में विभोर होगा तो टाइम रुक जाता है वहाँ टाइम कहाँ जाता है लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूँ कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे उसके बाद आप लोग घर पे जा कर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांति शांतिपूर्वक इसका आनंद लें कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय -विशे है उसके बारे में बताऊँगी कल आखिरी दिन है और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार्ध है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और आशा है उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जा सब अपने भेदभाव भूल करके अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें सरल बहुत सरल है और आप सब तैयार हैं जो ब्रह्म है नारी है अपने अंदर जो सबसे सूक्ष्मतम नारी है उससे उठती और इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में बहुत एहतियात रखना चाहिए बहुत केयर करनी चाहिए कि जिससे ये हमारी जो उठी हुई छोटी सी सूक्ष्म एक समझ लीजिए कि एक बाल इतनी एनर्जी है जो उठी है और वो अनेक ऐसे मिल करके जैसे कि एक रस्सी बन जाती इस तरह से कुंडलिनी हमारे अंदर है उसमें से बिल्कुल सूक्ष्म सी ऊपर आकर करके ब्रह्मरंद्र को भेजती है और, और जो उसके तंतु हैं वो भी उठने चाहिए लेकिन आप घर जाते ही आपने और इधर उधर की बातें शुरू कर दी तो वो फिर से नीचे चली गई वाइब्रेशन फिर खत्म हो गए इस चीज़ को पहले हमको उसको पाना चाहिए पाने के बाद उसको संजोना चाहिए जैसे एक अंकुरित छोटा सा अगर कोई प्लांट हो तो उसके अंकुर को बहुत ही जतन से रखना पड़ता है बहुत जतन से रखना और अत्यंत प्रेम से और अपने प्रति श्रद्धा से अपने आत्म साक्षात्कार का भी विचार रखना चाहिए कि यह कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई और इसे हम कैसे खो खोले इसे महान चीज कोई नहीं यही पाना ही लक्ष्य है जीवन जब ये बात है तो उसको इस तरह से एकदम जैसे कि हो एक अब हमारे लेक्चर में आ गए या सिनेमा चले गए दोनों चीज एक नहीं समझनी चाहिए तो घर जा करके इस पर वाद विवाद न करते हुए मनन दृष्टि से आप यहाँ पर अपना चित्र रखे और आराम से सो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं देखती हूँ कल बहुत लोग पार होते फिर फिर से वाइब्रेशन घट गए लेकिन ऐसे भी बहुत मैंने देखे एक बार पार हो गए तो हो गए फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसे बहुत से लोग खासकर देहातों में ऐसे लोग होते हैं कि बस विभो और आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें इतनी जल्दी प्रगति हो जाती है एक साल मैं बैलगाड़ी में जा रही थी वो मेरे बैलगाड़ी हाँक रहे थे क्योंकि देहात में तो आप मोटर वोटर से जा नहीं सकते कभी कभी तो मैं उनसे बातें करने लगी तो मुझे लगा कि साक्षात कबीर खड़ा अरे मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सर्वसाधारण मनुष्य इसी बात कैसे करा कहें तो मां मैं तो क्या बात कर रहा हूँ ये तो मेरी आत्मा ही कह रही सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया देखिए इतना है और क्या है ये लोग सबको तो यूनिवर्सिटी में गए थे किसी कॉलेज में गए थे अच्छा हुआ नहीं है बाबा एक आफत हो जाती ऐसे ही आप सब उस अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं आपके ही अंदर सब कुछ है आपका बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप जानते हैं बहुत कुछ अंतर्निहित है छुपा हुआ है वो सब पाए को शक्ति प्राप्त होती आप कुछ और ही हो जाएंगे। इसलिए इसकी इज्जत करें इसकी बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है अब इसमें आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है यह आपकी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड आपकी क्रिया शक्ति है इसलिए दोनों हाथ इस तरह से पहले अपने गोद में रख लें जूते उतार जूते उतार के दोनों पैर दोनों पे समांतर अलग अलग दोनों हाथ इस तरह से अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा करते कि मैं पति थू मैंने यह गलती करी वो गलती करी ये सब मत ले बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है और आप अपने अकेले हैं और दूसरों की और इस वक्त में देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं दूसरों का क्या विचार है सब लोग ये कृपा कर क्योंकि ये होता नहीं और उसके बाद अखबार मेरे खिलाफ लिखते थे ऐसे ही लोग हैं जो ध्यान में आते हैं सिवा इसके कि देखने के लिए कि ये कौन और उसके बाद जा करके उनको होना ही नहीं कुछ क्योंकि जब आप मुझे को देखने आए मुझको समझना कोई आसान चीज नहीं और फिर आप लिख देते हैं अखबार में मेरे खिलाफ तो फायदा क्या हो आप किसी का कल्याण तो नहीं करते अपना पहले कल्याण कर लीजिए फिर देखा जाएगा कम से कम अपना तो कल्याण करना चाहिए तो दोनों हाथ मेरी और ऐसा करें और दोनों पैर जमीन पर इस तरह से यह ऐसी चीज है कि ये ज्ञान पहले आपको मालूम नहीं लेकिन जब मालूम हो जाता है तब आपको पता होगा अब लेफ्ट हैं जो है इसमें इच्छा है। और राइट हैंड में आपकी जो है क्रिया शक्ति इसलिए राइट हैंड हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड पहले अयोध्या पे रखेंगे यहां के आत्मा मैं बताऊंगे आपको बार बार फिर उसके बाद अपने पेट के ऊपरी हिस्से में जहां पर गुरु का तत्व है उसके बाद पेट के नीचे के हिस्से में जहां शुद्ध विद्या माने परमात्मा का जो टेक्निक है परमात्मा की जो कार्य प्रणाली है उसका जो साइंस उसको चलाने का जो चक्र है वो फिर उसके अलावा चक्र जो कि कंधे पर है उसके बाद फिर माथे में यहाँ फिर पीछे में ये सब चक्रों के नाम आप किताब से जान सकते हैं आज आप लोगों को ये लोग किताब दे देंगे और उसके बाद में आखिरी आपका हाथ सर पे तालू पर जहां पर बचपन में बहुत सॉफ्ट या नरम ऐसी जगह वो जिनका हाथ वहां पहुंच नहीं ही पाता है वो कुंडिया रखे पर इसे जरा रखा जाए तालू को तो अच्छा है इतना सा है उसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं कुछ नहीं आप ही अपनी कुंडली में जागरूक करते इसलिए लेफ्ट हैंड हमारी और